इसलिए विचार तो राम जी आप ही करो हां मैं यही जरूर कहूंगा मोने जानी भरत रुचि राखी जो की जी सो शुभ सेव साखी मेरी समझ से भरत की रुचि रखकर आप जो करेंगे वही शुभ होगा भगवान शंकर साक्षी हैं गुरुदेव ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी बस राम जी ने भी सजल विलोचन होकर कहा भरत कहें सोई किए भलाई क्यों गुरुदेव रावर जा पर असानुरागो को कही सके भरत कर भागु राम जी ने भी कह दिया भरत जो कहेंगे मैं वही करूंगा अब बोलो ये दो पंच बनाए थे राम जी ने एक जनक जी दूसरे वशिष्ठ जी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी भी मर्यादा का विशेष ध्यान रखने वाले और भरत जी गूढ़ भरत मनमाही तो श्री जनक जी जा रामपद गूढ़ सनेह हो लेकिन इन दोनों पंचों से जब काम नहीं बना तो इन्होंने एक तीसरा सरपंच चुन लिया राम वचन सुन मुनि जनक सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनाई न उतर दे, दे। भरत जी के मुख की ओर देखते हैं भरत जी को लगा कि मेरे ही सिर पर भार है भगवान को प्रणाम किया उठकर खड़े हो गए ये सुमरी सारदा Sohahi ya Somari Saar, Sohahi ya Somari Saar, Sohahi ya Somari Saar, Somari Saar da, Somari Saar da, Somari Saar da, So. सरस्वती जी का स्मरण किया अच्छा सरस्वती जी कहां है ब्रह्मा जी के यहां रहने वाले नहीं, नहीं भरत जी के में, भरत जी जी के के हृदय हृदय में, में सरस्वती जी भी और भरत जी के हृदय में राम जी भी तो जब से ही भगवान ने कहा कि मेरा बोलना भद्दा लगेगा तो श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु बाहर से बोलने में भद्दा लगता हो तो भीतर से बोल दीजिए बा मेरी होगी बात आपकी होगी और जब भगवान भीतर से बोले तो किसके द्वारा का सरस्वती जी के द्वारा शारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जा कृपा करें जन जानी कवि उर अजिर नचावही बानी तो मानो भरत जी नहीं बोल रहे हैं राम जी बोल रहे हैं सरस्वती जी के माध्यम से राम जी बोल रहे हैं और भरत जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत भगवान कह रहे थे मन प्रसन्न करी सकुच तज कहो करो सोई आज श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु इस दोहे को थोड़ा सा हम बदल देते हैं आप कह रहे मन प्रसन्न करी सकुच तज कहो करो सोई आज और मैं कह रहा हूँ प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो ये ही आयस अब बोलो गही न जाए अस अद्भुत तो बानी भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं इस चित्रकूट की धरती की धूल की सौगंध करना हूं प्रभु पद पद परा हाई प्रभु पद पद पदु आई आपके चरण कमलों की पराग की सौगंध कर रहा हूं देखो रज है लेकिन यह रज श्री चरणों से जुड़ जाए आंख मूंदने वाली रज भी आंख खोल देने वाली बन जाती है अंजन बनकर गुरुपद रज चित्रकूट की धरती की धूल भगवान के श्री चरणों का पराग है कमलों का पराग है अब चेत चेती ही चलो अब चेत चे जेत, जेत। देखो श्री तुलसीदास जी महाराज ने सांप और नेवले की लड़ाई देखी नेवले नेवला सांप पर जबरदस्त पड़ रहा था सांप ने नेवले को डस लिया नेवला सर्प के उस जहर को उतारने के लिए भागा और कोई जड़ी सूंघ आ गया सर्प का जहर उतर गया फिर सांप से लड़ने के लिए तैयार श्री तुलसीदास जी ने दोहा लिखा कि इसी तरह भव भुजंग संसार सांप है तुलसी नकुल यह तुलसी नेवला है तो यह संसार का सांप तुलसी रूपी नेवले को डसते ही ज्ञान हर लेता है भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत पर चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचेत यह चित्रकूट की धरती की धूल का प्रभाव है और ठोर जप तब करे ठाणी रहे धरी मौन चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तोन ब्रज में भी रज की महिमा है धन्य है यह ब्रजभूमि मुक्ति कहे नंदलाल से हमारी मुक्ति बताओ भगवान कहते पड़ी रहो ब्रज धूरी में मुक्ति मुक्त जा यह भूमि हो राम पद अंकित यह चित्रकूट की धरती की धूल प्रभु पद अंकित है इसलिए यह विशिष्ट है आहा श्री भरत जी ने कहा प्रभु आपके चरण कमल हैं तो ये धूल पराग है जनकपुर की धरती को यह सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि भगवान वहां के दुलाहा सरकार है निरावरण चरण विचरण तो करेंगे नहीं ज्योतिया है अयोध्या के राजकुमार हैं पर चित्रकूट की धरती को यह सौभाग्य मिला राम लखन सी बिनु पग पन करी मुनि वेश फिर बन बन ही प्रभुपद प्रीति पराग दुहाई आपके चरण कमलों के पराग की सौगंध प्रभु पद पदुम पराग दुहाई इस चित्रकूट की धरती की धूल की सौगंध कर रहा हूं सत्यसीम सुख सुकृत सुहाई सोकर अपने की अपने हृदय की कह रहा हूं क्या रुचि क्योंकि गुरुजी ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी तो मैं भी रुचि कह रहा हूं रुचि जागत सोवत सपने की जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में रुचि एक ही रहती है भगवान का बता बताओ भरत रुचि क्या सहज सने स्वामी सेवकाई, सहज सने स्वामी सेवकाई, सहज सने सामी सहज स्वामी सेने स्थल चारी बिहाई सहज सुने स्वामी सेवकाई सहज सने स्वामी सेवकाई स्वार्थ और चारों फलों का लोभ छोड़कर आपकी सेवा मिले बस अब श्री भरत जी ने तो ऐसी बात कह दी कहीं गही ना जाए अस अद्भुत बाणी सेवा मिले भगवान ने कहा कि भरत मेरे साथ अयोध्या चलकर सेवा करोगे या वन में चलकर मुझे अयोध्या ले चलोगे या तुम वन में चलोगे श्री भरत ने कहा गुरुदेव से पूछ लो प्रभु मैं आपसे सत्य कहता हूं मैं दोनों बात नहीं कह रहा हूं ना वन चलने की ना अयोध्या ले जाने की अच्छा दोनों बातें नहीं कह रहे तो कह क्या रहे हो श्री भरत जी ने कहा सेवा अच्छा तो सेवा कौन सी भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पाव देवा प्रभु भरत जी उठकर खड़े हुए तो लोगों के कान खड़े हो गए कुछ तो बोलेंगे अब तो राम जी लौट ही चलेंगे पर भरत जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा आपकी आज्ञा मिल जाए बस अब बात तो फिर वहीं अटक गई भगवान ने बड़ी चतुराई से कहा कि भरत पीतु आयसु सुपा नहीं दो भाई पीतु आयसु राजी की आज्ञा का पालन दोनों भैया करें भरत जी ने कहा जो आज्ञा है भगवान ने कहा कि भरत हृदय से लग जाओ दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं पर तुमने तो अपने बड़े भाई से विपत्ति का बंटवारा किया है तुम्हारे पक्ष में विपत्ति अधिक है श्री भरत आनंदित हो गए उन्हें ऐसा लगा कि मेरे मन की चाह पूरी हो गई क्यों भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी भगवान की आज्ञा में अपनी इच्छा मिला दी यह होता है इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है ये सब खेल उसी का है क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में ओ क्षण भर भी तो नहीं छोड़ सदा सदा हमारे साथ में है काया की सा डोरी का तार उसी के हाथ में हाथ में है हंसना रोना हंसना रोना जगना सोना सब उसकी मर्जी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का वो सीखा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल वो सीखा है निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी रख ज्ञानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी सब कुछ समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलू सीखा है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो सीखा है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलू सीखा है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलों सीखा है शीया राम श्या राम श्या राम राम सिया राम श्या राम शिया राम राम श्या राम श्या राम सिया राम राम सिया राम श्या राम सिया राम मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार का है सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो का है ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल वो सीखा है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल वो सीखा है राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा तरी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा यही भक्ति का भाव है प्यारे सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो सीका है।, है जिसको हम परमात्मा कहते हैं जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो सीखा है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा श्री भरत बड़े आनंदित हो गए भरत जी ने कहा प्रभु आपके श्री चरणों से अंकित यह विशिष्ट भूमि चित्रकूट की पावन धरित्री यदि आपका आदेश हो तो पांच दिन में दर्शन कर लू भगवान ने कहा अवश्य यह संपूर्ण तीर्थों का जल जो मैं लेकर आया हूँ सिंहासन लेकर आया हूँ बन ही देव मुनि राम ही राजू बन में राम जी को राज्य देंगे तो ये सब लेकर आया हूं मैं क्या करूं राम जी ने कहा गुरुदेव जहां कहें वहां संपूर्ण तीर्थों का जल स्थापित कर देना और तब श्री भरत ने पांच दिनों में चित्रकूट का दर्शन किया देखे थल तीर्थ सकल भरत पांच दिन माझ श्री भरत कूप पर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जल आप यहां स्थापित कीजिए जल स्थापित हुआ गुरुदेव ने कहा तात अनादि सिद्ध थल एहु लोप ये काल विदित नहीं केहू काल ने इसे लुप्त कर दिया था पर यह अनादि सिद्ध थल संपूर्ण तीर्थों के जल से सुवासित रहेगा इस कूप में और इस कूप का नाम श्री भरत कूप होगा और भरत भरतकूप का दर्शन लोग आज भी करते हैं जल लेते हैं तो चित्रकूट में श्री भरत पाँच दिन भ्रमण करते रहे अब आज विदाई का दिन सवेरे सवेरे का समय राम जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि आप लोग जाओ भल भलेन आज जान मन मल देन राम जी को बड़ा संकोच कि कैसे कहें अच्छा संकोची व्यक्ति सोचता है कि दूसरा कोई बोल दे हमारी तरफ से तो श्री राम जी ने देखा गुरु गुरु जी की तरफ ननक जी की तरफ भरत जी की तरफ सभा की ओर और फिर सकुच राम पुण्य अवनि बिलोकी फिर धरती की ओर और।, और राम जी का यह स्वरूप देखकर शील सराहे सभा सब सोची कौन राम सम स्वामी संकोची राम जी जैसा संकोची स्वामी कहीं नहीं सेवक संकोच करते पर स्वामी गुरुजी की ओर देखा कि गुरुजी ही कह दें कि राम अब हम जाए पर गुरुजी नहीं बोले क्यों गुरुजी ने कहा कि अगर हम कह देंगे कि राम अब हम लोग जाएं तो हम गुरुजी जी नहीं रहेंगे गुरु का काम तो भक्तों को भगवान से मिलाना है मिले हुओं को अलग करना नहीं है और श्री जनक जी ने कहा कि हमारे दरबार में जब किसी मामले का फैसला हो जाता है तब पर फैसला तो कुछ हुआ नहीं सभा की ओर सभा वाले क्यों कहें राम जी के पास ही रहें भरत जी की ओर देखा और राम जी पृथ्वी की ओर देखने लगे और भरत जी ने जब राम जी को ऐसे देखा आहा श्री भरत उठकर खड़े हो गए आय सुदे देव अब सबई सुधारी मोरी आपने सब तरह से मेरी सुधार दिए है भगवान के सुधारने का ढंग क्या है देखी दोष कबहू न उयाने सुनी गुन साधु समाज बखान देखे हुए दोषों को हृदय में नहीं रखते और सुने हुए गुणों की चर्चा करते हैं सम्मान जन सम्मान पूर्वक ऐसे सुधार कर जनों को किए साधु मेरी सुधार दिया श्री तुलसीदास जी कहते हैं मोरी सुधार नहीं सो सब भाती जासु कृपा नहीं किपा आघाती अब आज्ञा मिल जाए भगवान पुलकित हो गए भरत जी ने कहा कि प्रभु अव अव लंब देव मोह देई अवधि पार पाव जे सेई प्रभु करी कृपा पावनी दीनी सादर भरत शिष्य प्रभु कोई आधार मिल जाए भगवान ने पादुका दी श्री भरत जी ने पादुका सिर पर रख ली उस दृश्य को आप देखें अश्रुपात हो रहा है भरत जी पादु का सिर पद राम जी भी रोने लगे भरत तुमने मुझसे आधार मांगा था मैंने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया श्री भरत कहने लगे नहीं प्रभु आधार है तो आधार पर तो खड़ा हुआ जाता है बैठा जाता है कोई सिर पर आधार थोड़े ही रखता है नहीं नहीं प्रभु कभी कभी आधार भी सिर पर रखना पड़ता है कब का जब सिर पर भार अधिक आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार भी सिर पर ही रखना पड़ता है मेरे सिर पर लोगों ने अयोध्या के राज्य का भार डाल दिया आपने पादुका दे दी तो अयोध्या के राज्य का भार जो आज तक मेरे सिर पर रहता आज से इस पादुका पर मिल रहेगा तो राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया यह पादुका अजय भरत पादुका किसकी है भगवान आपकी कैसे जानी जाएगी तुम तो अयोध्या ले जा रहे चित्रकूट में रहती तो मेरे पद में रहती श्री भरत जी ने कहा पादुका अयोध्या में भी रहेगी तो आपके पद पर ही रहेगी आपके पद से अलग नहीं होगी चित्रकूट में रहती तो पद में रहती और अयोध्या में रहेगी तो पद पर रहेगी और पद में रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर और पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर यह तो आपकी बनी ही रहेगी भगवान मुस्कुरा अच्छा भरत एक बात बताओ क्या तुमने तो पनही की शरण मांगी थी मोरे शरण राम ही की पनही और तुम्हें पादुका मिल गई भरत जी ने कहा यह और अच्छा रहा